यहाँ के सबसे बड़े अंग्रेजी दैनिक का प्रधान संपादक है पीयूष उसकी पत्नी सुगंधा और युवा बेटी साक्षी सुजाता को लेकर कुल चार प्राणी शुरू में उसे थोड़ा अजीब लगा था कहा सारी जिंदगी उसने बंगले नुमा घर में काटी थी खूब बड़ा सा लॉन ढेर सारे रंग बिरंगे फूल अमरूद, पपीता लीची और आम के पेड़ों से हरा भरा वह घर और अब यहाँ दड़बे बहुमंजिला इमारत के पांचवे फ्लोर पर फ्लैट उन्हें लगता कि किसी जेल में लाकर बंद कर दिया गया है वह तो यहाँ कभी न आती लेकिन कुछ मजबूरी और कुछ पुत्र मोह उन्हें यहाँ खींच लाया वैसे ही डॉक्टर प्रशांत प्रशांत की मरने के बाद उस शहर में उसके लिए बचा ही क्या था? जाने-माने सर्जन थे बयालीस साल का उनका वैवाहिक जीवन रहा एक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे पैसा इज्जत और प्रसिद्धि सब कुछ तो उनके पास था उन्होंने ही वह बंगला किसी अंग्रेज से खरीदा था तब शहर इतना घना नहीं था और ही ट्रैफिक की इतनी भीड़भाड़ थी सिविल लाइंस के उस बंगले में उन्हें बीच शहर में बने अपने अस्पताल आने में मात्र आधा घंटा लगता पीयूष तब छोटा था वह भी अपने पिता की तरह मेधावी था प्रशांत का सपना था कि पीयूष उनसे भी बड़ा डॉक्टर बने खूब नाम कमाए फिर दोनों बाप बेटे इस शहर में एक बड़ा सा अस्पताल खोले सुजाता हॉस्पिटल जहां सारी आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों, मगर वह सपना कभी पूरा नहीं हो सका पीयूष को मेडिकल में कोई रुचि नहीं थी वह जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके इसी स्वभाव के कारण पिता पुत्र में दूरियां बढ़ती चली गयी गयी बारहवीं तक वह किसी प्रकार साइंस का विद्यार्थी बना रहा उसके बाद ग्रेजुएशन में पहुंचते ही उसने बीए में एडमिशन ले लिया था प्रशांत मायूस हो गए समझ में नहीं आता इस लड़के का भविष्य क्या होगा जिसे अपना भला बुरा सोचने की क्षमता ही नहीं हो वह भला जीवन में क्या कर सकता है अच्छा भला पढ़ रहा था सोचा था कि बीएससी करेगा मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा में बैठेगा और और ये नालायक अपना जीवन बर्बाद करने की कसम खाए बैठा है पिता पुत्र में एक अदृश्य दीवार खींच गयी जो धीरे धीरे संवादहीनता की स्थिति तक पहुंच गई थी यदि प्रशांत को कुछ कहना होता तो सुजाता से कहती, बोल दो अपने लाडले से। उसकी कोई इज्जत नहीं है तो कम से कम मेरे सम्मान का तो ख्याल करे कपड़े वगैरह तो ठीक से पहना करे कुछ तो मेरी गरिमा का ध्यान रखे यही हाल पीयूष का भी था मम्मी जी पापा को बता दो की उनका बेटा बी विश्वविद्यालय में पहला स्थान लाया है सुजाता के लिए दोनों प्यारे थे लेकिन वह भी मजबूर थी बाप बेटे दोनों ही जिद्दी थे यह जिद धीरे धीरे अभिमान में बदलती चली गई। जब कभी वे आमने सामने होते तो घर में भूचाल आ जाता सुजाता बस मूक दर्शक बनी रहती। वैसे भी उसके पास बोलने के लिए था भी क्या कभी लगता कि डॉक्टर साहब सही है आखिर हर पिता की एक इच्छा होती है कि उसका बच्चा उससे बेहतर बने अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित होना हर पिता के लिए स्वाभाविक बात है फिर यदि डॉक्टर प्रशांत ऐसा कर रहे हैं, तो कोई अनहोनी थोड़ी ही है पीयूष भी कहीं से गलत नहीं है हर एक को अपने भविष्य के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है अब वह कोई बच्चा थोड़े ही है अपना भला बुरा खुद समझ सकता है, है। दुनिया के किस, किस किताब में लिखा है कि पिता डॉक्टर है तो बेटे को तो भी डॉक्टर बनना चाहिए पीयुष एक, एक समझदार बच्चा, बच्चा है और अपने, अपने कैरियर के, के प्रति संवेदनशील भी है जो करेगा अच्छा ही करेगा कितनी सही सोच थी सुजाता की आज अपने पिता से भी ज्यादा प्रसिद्धि और पैसा है उसके पास एक छोटे से शहर का सर्जन और कहां देश का जाना माना पत्रकार यह बात अपने जीवन के अंतिम दौर में स्वयं डॉक्टर साहब ने भी स्वीकार कर ली थी मैं मानता हूं सुजाता मुझसे लाख दर्जे बेहतर है उसका भविष्य पूर्ण रूप से सुरक्षित है मुझे गर्व है मुझे गर्व है कि मैं उसका पिता हूं ये वही डॉक्टर साहब थे जब उन्हें, उन्हें पता चला था कि पीयूष ने शहर के एक अखबार में पत्रकार का काम शुरू कर दिया है तो उन्होंने अपना सिर धूल दिया था बस यही एक कसर तो बाकी रह गई थी अरे अपने बावले बेटे को समझाओ कि 16-17 घंटे कलम घिसने से भी ठीक से रोटी नहीं मिलती उसे समझाओ कि उसे मेरे साथ रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी प्रशांत का वह आखरी हथियार था उन्हें लगा था कि शायद ऐसा करने से पीयूष में बदलाव आ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ पीयूष ने घर छोड़ दिया फिर शहर भी छोड़ दिया कई अखबारों और न जाने कितने संघर्षो के बाद पीयूष को अपना मुकाम मिल ही गया हाँ नहीं मिट पाया तो पिता पुत्र के बीच का फासला पीयूष अपने पिता से मिलने तब आया जब वह जीवन की अंतिम घड़िया गिन रहे थे काफी लंबे समय तक बीमार रहे डॉक्टर साहब हर पल उन्हें लगता कि बस पीयूष आने ही वाला है सुजाता उनकी बेचैनी समझ रही थी उसने बेटी को फोन किया पीयूष क्या तुम्हारी जिद पिता से भी बड़ी है ये कैसी जिद है बेटा कि पुत्र अपने मरणासन पिता से भी नहीं मिल सकता पियूष दूसरे दिन ही पिता के पास था बात तो तब भी उनमें नहीं हो पाई थी बस दोनों की आंखों के आंसू अपनी व्यथा कहते रहे प्रशांत की सासों ने जवाब दे दिया वे नहीं रहे एक पिता का अंतिम संवाद था अपने पुत्र के लिए बेटा मैं पुराने विचारों का आदमी हूँ नई पीढ़ी का नजरिया दूसरा है हो सकता है मैं गलत रहा हूँ अब मेरा अंतिम समय है तो मुझे बस तेरी माँ की चिंता है वह तुम्हें बहुत चाहती है मेरे कारण वह तुमसे दूर रही अब उसे अपने साथ रखना जीवन के अंतिम पहर में कम से कम वह अपनी औलाद के लिए न तड़पे। प्रशांत का यहाँ पश्चाताप था या सुजाता के अकेलेपन की चिंता लेकिन यहाँ बिल्कुल सच था कि वे पीयूष को बहुत चाहते थे शुरू में पति की यादों ने इस शहर को छोड़ने नहीं दिया पीयूष कहता रहा माँ पापा के बाद इस शहर में आपके लिए क्या बचा है आप मेरे साथ चलिए लेकिन बेटे के इस आग्रह को सुजाता टालती रही धीरे धीरे अकेलापन और बुढ़ापा उसे सहारे के लिए प्रेरित करने लगा आखिरकार उसे अपने घर को अलविदा कहना ही पड़ा अब राजधानी का यहाँ फ्लैट ही उसका घर है सुगंधा बहुत ही अच्छी बहू है वह अपने, अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत, बहुत ही गंभीरता से करती है साक्षी के लिए अगर वह ममता मई माँ है तो उसके, उसके लिए सुघड़ और संवेदनशील बहू। पीयूष की तो वह सब, सब कुछ थी लेकिन आजकल वह काफी तनावग्रस्त थी साक्षी ने इस वर्ष बारहवीं पास किया था और वह फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी पीयूष उसे पत्रकार बनाना चाहता था अपनी तरह ही एक सफल पत्रकार बाप बेटी के संबंधों के बीच तनाव ने जगह बनानी शुरू कर दी थी समझाओ समझाओ अपनी इस बावरी बेटी को क्यों टेलर बनकर अपना भविष्य चौपट करने पर तुली हुई है कितना संघर्ष है इस क्षेत्र में सारी जिंदगी कपड़े काटती रहेगी ये भी कोई प्रोफेशन है मीडिया का अपना एक रुतबा है डॉक्टर इंजीनियर तक, तक उसके आगे पानी, पानी भरते हैं, पैसा शोहरत सब, सब कुछ तो है इसमें और, और मेरा, मेरा अपना रसूख, रसूख बिना, बिना ज्यादा संघर्ष के गे गे वह बुलंदी छुएगी जबकि साक्षी की अपनी दलील थी पता नहीं पापा अपने आप को क्या समझते हैं, मुझे नहीं बनना पत्रकार व्रकार सारे जीवन दूसरों के गिरेबान में झाँकते रहो कितना उबाऊ भाई चौबीस घंटे सिर्फ सनसनी की तलाश क्रिएटिव कम और मशीनरी ज्यादा नो no इमोशंस, पापा, बी प्रैक्टिकल। सुगंधा उसकी तरह ही खामोश सुनती रही मूग दर्शक बनी देखती रही पिता पुत्री का ड्रामा और वह कर भी क्या सकती थी लेकिन सुजाता को इस ड्रामे का गंभीर परिणाम नजर आ रहा था वह इसके पहले भी इस परिणाम को देख चुकी थी उसको फिर से दोहराया जाए ऐसा वह कभी नहीं चाहेगी पिता पुत्री का अभिमान टकराए इससे पहले ही सुजाता ने हस्तक्षेप किया ये क्या पीयूष अगर साक्षी फैशन डिजाइनर बनना चाहती है तो बनने दो ना। हर पीढ़ी को हक बनता है कि वह अपनी लड़ाई खुद लड़े कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है सवाल है आपकी आप अभिरुचि का यदि कार्य ही मनपसंद नहीं होगा तो सफलता कहाँ से मिलेगी रही, रही भविष्य की बात उसके तो जिम्मेदार हम नहीं हैं। तुम, तुम अपना तुम वक्त याद करो मैं नहीं, नहीं चाहती, चाहती, चाहती कि एक बार फिर दो पीढ़ियों की टकराहट इस घर की सुख शांति छीन ले पीयूष के चेहरे पर एक उदास मुस्कान रेंग गई। शायद आप ठीक कह रहे हैं माँ फिर साक्षी, फिर साक्षी की तरफ, तरफ देखकर देख बोला ले आओ कॉलेज से, से फॉर्म और बनो फैशन डिजाइनर लेकिन दादी के कपड़े डिजाइन करना न भूलना साक्षी खुशी, खुशी, खुशी से उछल पड़ी उसने दादी, दादी को अपनी बाहों में बांध लिया सुगंधा के चेहरे का तनाव धीरे धीरे पिघलने लगा था अभी आप सुन रहे थे गोविंद उपाध्याय की कहानी पीढ़ी